हार्लेम की छोटी काली मैना फ्लोरेंस मिल्स की कहानी रेनी वॉटसन क्या कोई आवाज़ बारिश को रोक सकती है क्या वो आपको दुनिया भर में ले जा सकती है क्या वो न्याय और समानता के बारे में लोगों के दिमागों को बदल सकती है 20वीं सदी के मोड़ पर वाशिंगटन डीसी में पली बढ़ी फ्लोरेंस मिल्स जानती थी कि उनके पास एक मधुर पक्षी जैसी गाने वाली आवाज़ का उपहार था जिसे हर एक कोई पसंद करता था लेकिन फ्लोरेंस नष्टवाद के गहरे दर्द को भी पहले से ही जानती थी जब वो न्यूयॉर्क शहर गई तो मंच बड़े होते गए रोशनी तेज होती गई गई और जल्दी वो एक अंतरराष्ट्रीय स्टार बन गई उसकी बजाय फ्लोरेंस ने ऐसे सो चुने जो अन्य अश्वेत कलाकारों को बढ़ावा देते थे और उन्होंने ऐसे गाने गए जिन्होंने नागरिक अधिकारों के आह्वान की शुरुआत की उसे हार्लैंड की नन्ही काली मैं बुलाते थे उसका नाम फ्लोरेंस मिल्स था वो अठारह में पैदा हुई थी और वाशिंगटन डीसी में एक छोटे से घर में रहती थी उसका घर इतना नाजुक था कि जब भी आंधी आती थी तो घर हिलने लगता जब उसकी माँ कहती थी डरो मत और वो बारिश की लय में आगे पीछे थिरकते हुए वही आध्यात्मिक गीत गाती थी जिन्होंने उसके परिवार को गुलामी के तूफानों से बचाया था जब शांति नदी की तरह मेरे रास्ते में आती है तब मेरा दुख समुद्र की लहरों की तरह लुढ़कता है मेरा दुख बड़ा है फिर भी तुमने मुझे यह कहना सिखाया है सब कुछ ठीक ठाक है मेरी आत्मा के साथ माँ की आवाज़ में फ्लोरेंस गर्म कम्बल की तरह लिपट गई फिर फ्लोरेंस ने भी गाना शुरू कर दिया बाहर जितनी गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई उन्होंने उतनी ही तेजी से गाना गाया जल्दी ही तूफान बूंदाबांदी में बदल गया और फिर वो बूंदाबांदी भी गायब हो गई उसकी आवाज़ ने तूफान को भगा दिया था फ्लोरेंस ने सोचा अगर मेरी आवाज इतनी ताकतवर है कि वो बारिश को रोक सकती है तो फिर मेरी आवाज़ और क्या क्या कर सकती है फ्लोरेंस को पता चलने में बहुत समय नहीं लगा स्कूल के खेल के मैदान में वो गाती और नाचती थी उसके दोस्त उसे सुनने के लिए अपना खेलना बंद कर देते थे जब कभी संगीत बसता था तो फ्लोरेंस के हाथ लहराते थे उसकी कमर डगमगाती थी और उसके पैर फुटपाथ पर थिरकने लगते थे लोग उसे केक वॉक कहते थे कोई केक वॉक कर रहा होता था लेकिन फ्लोरेंस उसे बाकी सबसे अच्छा करती थी उसके पैर हवा में पंखों की तरह लहराते थे, थे जल्दी फ्लोरेंस पूरे शहर की प्रतियोगिताओं में केक वॉक और गायन कर रही थी उसने कई पदक भी जीते थे फ्लोरेंस के लिए स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान देना कठिन था टीचर की बातें सुनने के बजाय वो खिड़की के बाहर देखती थी आकाश उसका मंच बन गया था और वो पूरी दुनिया के लिए गाने और नृत्य करने वाली एक मात्र स्टार थी लेकिन वो इस तथ्य को बदल नहीं सकती थी कि वो सिर्फ फ्लोरेंस मिल्स थी जो पूर्व गुलामों की बेटी थी जो एक नन्हे छोटे से घर में रहती थी जल्द ही बड़ी प्रतिभा वाली छोटी लड़की की खबर पूरे वाशिंगटन में फैल गई फ्लोरेंस को एक फैंसी थिएटर में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया शो से एक रात पहले उसने अपने नृत्य का बार बार अभ्यास किया शो के दिन जब फ्लोरेंस और उसके दोस्त थिएटर में पहुंचे तो फ्लोरेंस ने जैसे देखा था वहां वैसा कुछ भी नहीं था तुम अंदर नहीं जा सकते मैनेजर ने कहा मैनेजर ने उस संकेत की ओर इशारा किया जिस पर केवल गोरे लिखा था दर्शक में कोई निगरों नहीं है फिर फ्लोरेंस ने जो उचित और सही था वही करने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल किया अगर मेरे मित्र वहाँ अंदर नहीं जा सकते तो मैं भी यहाँ बाहर ही रहूंगी फ्लोरेंस ने कहा फिर उसने अपने हाथों को अपने कूलों पर रखा और अपने सिर को ऊंचा उठाकर वो वहाँ से वापिस जाने लगी रुको मैनेजर चिल्लाए लेकिन फ्लोरेंस चलती रही मैनेजर ने फ्लोरेंस से प्रदर्शन के लिए विनती की और शो देखने के लिए वो उसके अश्विद दोस्तों को अंदर ले गया उस रात फ्लोरेंस ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया सभी ने खड़े होकर ताली बजाई छह साल के बाद फ्लोरेंस का परिवार न्यूयॉर्क शहर चला गया फ्लोरेंस और उसकी दो बहनों ने गाने और नाच की एक टीम मिल्स सिस्टर्स बनाई उन्होंने हार्लैंड के लिंकन थिएटर में प्रदर्शन किया गर्मियों में मिल्स सिस्टर्स कोनी द्वीप पर अपने दिन, दिन बिताती थी फ्लोरेंस को वहां सवारी करना और आर्केड में खेल खेलना बहुत अच्छा लगता था लेकिन उसे सर्फ एवेन्यू ओपेरा हाउस में प्रदर्शन करना सबसे मजेदार लगता था पत्रकार हर जगह उनका पीछा करते थे दूसरे स्टेज तक उड़ान भरती थी वो पूरे देश में ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक घूमती थी और फिर न्यूयॉर्क के तिरसठवें स्ट्रीट म्यूजिक हॉल में पहुंचती थी वो उन्नीस सौ इक्कीस का साल था और फ्लोरेंस को सफल एलोंग में एक भूमिका निभाने का मौका मिला शो के सारे टिकट बिक गए उस शो ने श्वेत दर्शकों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती थी उसके शरीर का हर अंग नाचता था उसकी पलखे फड़फड़ाती थी उसकी उंगलियां थिरकती थी फिर वो गोल गोल घूमती और आंधी में नीचे गिर पड़ती थी हर रात दर्शक उसके कार्यक्रम में तालियां बजाते थे और जमीन पर अपने पैर पटकते थे उस समय हार्लेम में कुछ खास बात घट रही थी हार्लैम का पुनर्जागरण हो रहा था हार्ल के सांस्कृतिक आंदोलन में सभी प्रकार के रचनात्मक लोगों ने योगदान दिया था लैंगस्टन ह्यूजेस ने कविताएं लिखी ड्यूक एलिंगटन ने जैज क्लासिक्स की रचना की और नाटक के बाद फ्लोरेंस ने भीड़ को मंत्रमुग्ध मुग्ध करना जारी रखा डोवर स्ट्रीट से डिक्सी तक उसका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि उन कलाकारों को लंदन में आमंत्रित किया गया फ्लोरेंस विदेश की यात्रा करने के लिए बहुत उत्साहित लेकिन सभी लोगों ने उसका स्वागत नहीं किया जब वो जहाज पर चढ़ी तो गोरे यात्रियों ने और उसकी मंडली के साथ भोजन कक्ष में खाने से इनकार कर दिया जब वो लंदन पहुंची तो कई लोगों ने शो को का बहिष्कार करने की धमकी दी क्योंकि गोरे लोग मंच पर अश्वेत कलाकारों को नहीं देखना चाहते थे पहली रात फ्लोरेंस ने गहरी सांस ली अपना मुंह खोला और एक नोट गया फिर दूसरा और तीसरा दर्शक चकित रह गए हर रात जब फ्लोरेंस ने फ्लोरेंस मंच पर कदम रखती तो दर्शक उसके गाने से पहले ही तालियों से उसका स्वागत करते अब वो एक इंटरनेशनल स्टार थी और फ्लोरेंस ने सोचा अगर मेरी आवाज़ मुझे दुनिया भर में ले जा सकती है तो वो भला और क्या कर सकती है जब फ्लोरेंस हारलेम वापस पहुंची तब एक महत्वपूर्ण ब्रॉडवे प्रबंधक मिस्टर जिकफ ने फ्लोरेंस को एक प्रमुख भूमिका देने की पेशकश की वो जिकफ फोलीज में अभिनय करने वाली पहली अश्वेत महिला होगी वो हर कलाकार का सपना था लेकिन फ्लोरेंस ने उसे ठुकरा दिया इसके बजाय उसने उन शो में अपनी आवाज का इस्तेमाल करके अज्ञात अश्वेत गायकों और अभिनेताओं को मंच पर प्रदर्शन करने का मौका दिया फ्लोरेंस डिक्सी टू ब्रॉडवे में अग्रणी महिला बनी वहां उसके नाम की एक सौ बत्तियां चमक रही थी पूर्व गुलामों की बेटी जो एक नन्हे छोटे घर में पली बढ़ी थी अब आकाश छू रही थी फ्लोरेंस अपनी आवाज का इस्तेमाल मनोरंजन से कुछ ज्यादा करने के लिए उपयोग करना चाहती थी ब्लैक बर्ड शो में उसने आई एम लिटिल ब्लैक बर्ड लुकिंग फॉर अ ब्लू बर्ड गाया प्रदर्शन में यह उसका पसंदीदा गीत बन गया समान अधिकारों के लिए गाना हालांकि मेरा रंग काला है लेकिन मेरा भी तुम्हारे जैसा ही दिल है प्यार के लिए मैं भी मर रही हूँ मैं मर रही हूँ मेरा दिल रो रहा है जैसे बूढ़े बुद्धिमान उल्लू ने कहा कोशिश करती रहो मैं एक नन्ही ब्लैक बर्ड हूँ जो एक नीली चिड़िया को ढूंढ रही हूँ ढूंढ रही हूँ वो इतना हिट हुआ कि फ्लोरेंस को फिर से लंदन आमंत्रित किया गया इस बार फोटोग्राफरों और समाचार संवाददाताओं ने उनका जमकर स्वागत किया और उन्हें कई पार्टियों में आमंत्रित किया गया अपने प्रदर्शन के बाद फ्लोरेंस ने खुद का वेश बदला ताकि कोई उन्हें पहचान न सके फिर वो मरीजों को फूल देने के लिए अस्पतालों में गई और उन्होंने टेम्स नदी के किनारे भिखारियों को पैसे और भोजन बांटा फ्लोरेंस तब तक दान देती रही और नाचती और गाती रही जब तक उनसे बन सका फिर वो और प्रदर्शन करने के लिए बहुत थक गई वो बहुत बीमार पड़ गई और अपने डॉक्टर से इलाज कराने के लिए हारले में लेकिन डॉक्टर उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सके एक नवम्बर उन्नीस को फ्लोरेंस का गीत हमेशा के लिए समाप्त होगा अलविदा कहने के लिए एक लाख पचास हजार से अधिक शोक मनाने वालों ने हार्लेन की सड़कों पर शोक मनाने वाले हार्लेम की सड़कों पर इकट्ठा हुए दुनिया भर से लोगों ने उनके परिवार को पत्र टेलीग्राम और फूल भेजे उनमें वो लोग शामिल थे जिनके पास बहुत कुछ था और जिनके पास कुछ भी नहीं था राजनेता और मनोरंजन करने वाले गोरे और अश्वे सभी ने फ्लोरेंस मिल्स को श्रद्धांजलि दी यहाँ तक कि उस दिन कई ब्लैक भी आई उस दिन सैकड़ों ब्लैक को लोगों ने आसमान में मंडराते हुए देखा उनके बाद आए गायकों और फ्लोरेंस का सपना अभी भी जिंदा है वो सपना हर मुन्ने लड़के और लड़की के दिल में जिंदा है जो किसी सी जगह में रहते हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड नहीं की गई और उनके प्रदर्शन की कोई फिल्म मौजूद नहीं है फिर हमें उनकी महानता के बारे में कैसे पता चला इसका जवाब उनके साथियों की उनके प्रति प्रतिक्रियाओं में नहीं थे फ्लोरेंस इतनी महान थी कि ड्यू गैलिंगटन ने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में ब्लैक ब्यूटी गीत की रचना की प्रतिष्ठित कलाकार थिएटर में, में प्रदर्शन किया तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने उनके शो को बीस से अधिक बार देखा लेकिन सिर्फ उनकी प्रतिभा ने अकेले फ्लोरेंस को महान नहीं बनाया पर एक चीज उन्हें उल्लेख ने उन्हें उल्लेखनीय महिला बनाई उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया यदि आप हारलैंड की सड़कों पर खेल रहे एक छोटे बच्चे थे या वहाँ किसी पत्थर पर बैठे थे तो फ्लोरेंस रुककर आपकी आपको कैंडी दे सकती थी यदि आप एन फंड इकट्ठा करने वाले इवेंट में मौजूद होते तो आप फ्लोरेंस का प्रदर्शन देख सकते थे यही चीजें थी जिन्होंने फ्लोरेंस को एक प्रिय मनोरंजककर्ता बन प्रिय मनोरंजक मनोरंजनकर्ता बनाया उसकी प्रतिभा हाँ लेकिन ज़्यादातर उनकी उदारता और उनका विश्वास